सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार अहमदाबाद के रंगपुर गांव में 20 साल पहले ही 35 गाँव वाले गाँव छोड़ चले गए थे पर अब तक उनका नाम वोटर लिस्ट में था और उसका इस्तेमाल पार्टियों द्वारा फर्जी वोटिंग में किया जाता था इस बात का खुलासा किया रत्ना आला ने जो एक दृष्टिहीन है आला ने पहली आर अपील गाँव के अधिकारी को डाली कि ये नाम लिस्ट में क्यों हैं? उन्हें कहा गया कि ये सभी लोग गांव में ही रहते हैं और यदि उन्हें कोई शक हो तो वो सबूत लेकर आएं। फिर आला ने दूसरी अपील दायर की कि अगर ये लोग इसी गांव में रहते हैं तो पिछले पाँच सालों में उन्होंने पंचायत को कितना टैक्स अदा किया है ये अधिकारियों को परेशानी में डालने वाली अपील थी और इस तरह मल्ल को ये बताना पड़ा की ये पैंतीस लोग गाँव छोड़ के जा चुके हैं इस तरह स्टेट इलेक्शन कमीशन के नोटिस में ये बात आई और उनका नाम वोटिंग लिस्ट से काटा गया आला हमेशा से ही आरटीआई का इस्तेमाल अपनी पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त कराने में करते आए हैं आरटीआई एक्ट की मदद से ही उन्होंने अपने गांव में दो किलोमीटर सड़क का भी निर्माण करवाया है उनकी उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें राहुल मान अवार्ड से भी नवाजा गया है अधिक जानकारी के लिए आप लॉग कर सकते हैं डब्ल्यू